आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरीश दीक्षित की लिखी झलके सुस निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर अरे जरासी जान को मार ही डालोगे क्या मार ही डालोगे। अरे इसकी करामा देखी तुमने देखी तुमने वो तु... वो वो देखो, वो देखो, मैं कहता अरे तुम नाक बंद बैठने से थोड़े ही काम चलेगा अच्छे जी तो आपका मतलब झाड़ू बाल्टी लेकर चालू हो हैं? हैं? हैं? क्या? पहले ही कहा था मैंने ये पिल्ले पिल्ली पालना अपने बस का रोग नहीं है और तुमको तो, तुमको तो मैं भी क्या करती क्या करती चाचा जी कहने लगे चेचा जी, जी, जी कहने लगे रात मर परेशान कर दिया ससुरे ने और सुबह को ये अच्छा बाबा आप दूसरे कमरे में बैठिए मैं ये सब ठीक ठाक सुनो जी, मैंने कह दिया ये मकसद बारी यहाँ कतई नहीं चाहिए कतई नहीं चाहिए हर किस नहीं चाहिए एक काम हो सकता है वो क्या इसे मैं लोकल गाड़ी में छोड़ दूंगा बस, नहीं नहीं चाचा जी सुनेंगे तो चाचा जी सुनेंगे तो उन्होंने तो अपनी बला सिर दी ना आपकी भला भी टल जाएगी टल जाएगी कब टल जाएगी थोड़ा धीरे तो रखना ही होगा आ जाऊंगी मैं उसके पास उसके किसके पास अरे वही बंटी की मम्मी उसे बड़ा शौक है ये बंटी की मम्मी अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक है है है अपने साथ इसे लेती जाना <laughs> अच्छा बाबा साथ इसे भी लेती जाओ अब आप जरा दूसरे कमरे में पधरिएवा सब ठीक ठाक करवा दो ठीक ठाक करवा देना हाँ हा, जल्दी करो जल्दी करो मैं ये चला दिमाग खराब कर दिया ससरे ने सवेरे जी आ? अरे भाई गुप्ता जी है क्या घर में ओ नमस्ते नमस्ते नमस्ते और मामा साथ साथ गुप्ता जी कुत्ते का पिल्ला पाला है हाँ। तो भाई आ गए करने के लिए मुआयना अच्छा।, <laughs> अच्छा तो ये है <laughs> क्यों मामा आ? कहा था ना अरे ये गुप्ता जी है ऐसी ब्रीड तो हो ही नहीं सकती है, जरूर फारन नस्ल का है है तो है, उसके कान कान क्यों पकड़ रहे हो? अरे मामा देखो ये कान पकड़कर उठाने से इसने चूचा भी नहीं की।, हाँ हाँ नहीं की चूचा तो मामा इसका मतलब ये कि ये रकम असली है निखालिस ब्रीड की क्यों है ना गुप्ता जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ देखो ना एकदम नखालिस, आ, नखालिस।, नखालिस। मामा आ? अपनी बाड़ी में बस एक कुत्ते की कमी थी <laughs> कुत्ते की कमी थी काका ऐसे बोल रहे हैं अपनी बाड़ी बाड़ी ना हो जैसे चिड़िया घर हो देखिए ना जू हो कुत्ते की कमी थी। अरे मामा मामा बा... क्या मामा मामा क्या लगा रखी है पूछो <laughs> अरे मामा <laughs> बात को तुम समझा करो शास्त्रों तक में कुत्ते की महमा का बखान है अच्छा कुत्ता यानी वफादार ईमानदार प्राणी वामा धर्मराज का साथ सब छोड़ चुके थे पर कुत्ता आखिर तक उनके साथ रहा समझे कुत्ता यानी चौकन्ना स्वान बकुल द्रा, चौक बस बस बस बस अपने ये स्वान दर्शन को इस वक्त बख्शिए मुझे मुझे जल्दी है मीटिंग में जाना अरे हाँ। मामा सुबह मीटिंग शाम मीटिंग गुप्ता जी, जी बड़ी मुश्किल से घसीट कर लाया मामा को अच्छा हाँ। अब गुप्ता जी हाँ जी एक बात पूछ लो जरूर पूछिए मैं ये पूछ रहा था कि इतनी देर से आपने चाय के लिए भी नहीं पूछा वो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें पूछने की क्या जरूरत है पूछने की बात नहीं है आ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं चाय आपके लिए बन रही है जरूर बन नहीं तो वैसे मैं आपसे पूछता नहीं अच्छा पर आजकल लोग जरा कंजूस हो गया ना तो चाय कोई को पूछते ही नहीं ज्यादा हुआ तो पान सुपारी से काम चल रही <laughs> आ, आ, आ, आ, तो तुझको चाय? यार। गुप्ता जी यही फरमाइए आप तो वेजिटेरियन होंगे जहाँ जी हाँ हा, न खाले तो फिर इस बेचारे का क्या होगा किस बेचारे का ओ इसका अच्छा तो फिर आप इसे रख लिया नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था तो भला बतलाइए आप लाए अपने शौक के लिए और मैं नहीं नहीं नहीं नहीं शौक कोई बात नहीं देखा मामा कितना बड़ा दिल है गुप्ता जी का काका हर बात में मामा को बीच में क्यों डालते हो मैं तो चला चलने को तो मैं भी चलता मामा पर भाभी के हाथ की चाय बनी अच्छा भाई माने में चीजों को बर्बाद करना अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है सही है अरे भाभी जी आपने बेकार में तकलीफ की मैं तो यही गुप्ता जी से मजाक कर रहा था इसमें तकलीफ की क्या बात है कब कब आते हैं आप वो, वो तो है वो तो है देखो देखो इस बेटे को मुझे भी चाय चाहिए क्या अरे आपको तो जानवरों से बड़ा प्रेम लगता है प्रेम आ, क्यों नहीं क्यों नहीं इसीलिए तो देखने चला है हमें वाह कितना प्यारा पिल्ला है ए जी काका को पीला पसंद है तो इन्हें दे दीजिए ना अरे तो मैंने तो पहले ही काका से कह दिया अरे पसंद हो तो ले जाए ले जाए अपन दूसरा ले आएंगे हाँ हा, अपन दूसरा ले आएंगे और चाचा के यहाँ दो और हैं दो और हैं हाँ अरे हाँ दो और भी तो हैं दो दो है, काका आप बिल्कुल चिंता ना करें आपकी खुशी हमारी खुशी हमारी खुशी क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं पर, प, आ, बादे बादे बादे पर कुछ नहीं? हाँ। बड़ी खुशी से ले जाइए जी आप तो पीछे ही पड़ गए पीछे पड़ अब आप नहीं मानते तो ले जाऊंगा लेकिन लेकिन जरा होम गवर्नमेंट से सलाह कर लो होम गवर्नमेंट अब इसमें भला सलाह सला की क्या बात है देखो ना इसमें भला सलाह की क्या बात है देखिए ना इन्हें ट्रांजिस्टर पसंद आ गया फिर सलाह के ले लिया क्या? पूरे छह सौ का है ए, ए, ए, और इन्हें ये पिल्ला पसंद आ गया बिना सलाह के ही ले आई <laughs> और हजूर अब आप सलाह करके इस पिल्ले को किसी और के सर थोप देना चाहते जबरदस्ती छोड़ी है जनाब आपकी मर्जी है आपकी मर्जी है बंटी की मम्मी तो चाचा जी से पहले ही कहे थी इस बेटे के लिए हाँ। उसे कहीं पता लग तो खुद ही चली आएगी क्यों जी हाँ जी वो तो बाड़ी की बात थी जैसे काका के यहाँ वैसे अपने यहाँ ठीक ही तो है हाँ। जैसे मेरे यहाँ वैसे आपके यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गुप्ता जी अब मैं चलू अच्छा अरे हाँ गुप्ता जी एक बात पूछू आपसे मुझे पूछिए है किस जात का अलस तो लगता नहीं अल सेशियन है नहीं तो लगेगा कैसे तो तो फिर ये अरे काका का ये, ये ये ये है सुसुरेशन सु... अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नई नई मालूम पड़ती है है सीधी ससुराल ससुराल से आ रही भारतीय भारतीय अब समझा का माल है अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ गुप्ता जी जी एक मिनट हाँ जी हाँ जी आप अगर वाकई से निकालने के इरादे में हैं तो मैं भी देखूंगा शायद चारी... कोई मुंजी फंस जाए नहीं नहीं नहीं नहीं देखिए देखिए देखिए देखिए ऐसी वैसी कोई बात नहीं है हाँ नहीं तो भी ठीक है हाँ। अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते क्या <laughs> <अरे? laughs> कुछ कहोगी भी या पागलों की तरह बस हस्ती चली जा रही है, है? मैं कहती हूँ जवाब नहीं अरे तो सवाल ही क्या था न, न, न, न, न, न, लेकिन कुछ तुम कहोगी भी न, न, न। ससुरेशन <laughs> क्या खूब नाम और, जानती हो डार्लिंग <laughs> क्या भगवान जब फुर्स से सर्जन करते हैं ना तो दो ही काम करते हैं। भला कौन कौन से पहला पुरुष का लाजवाब मस्तिष्क करते हैं और दूसरा दूसरा स्त्री का रूप <laughs> तो गोया भगवान ने आपको फुरसत नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं अरे भाई मुझे ही नहीं तुम्हें भी तुम्हें भी चलो हटो भी अरे अरे अरे अरे अरे अब तो सुनो तो सही कहिए फरमाइए आपको क्या तकलीफ है तकलीफ खाज से। अच्छा तो तीनों का एक ही इलाज <laughs> <laughs> मालूम है क्या चाचा जी ने तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हें पसंद किया था कौन सी दात खाद वाली <laughs> <laughs> देखो देखो तुम्हारा हमारा साथ दे रहा है <laughs> मेरा सुश्रेशन यार नहीं तो क्या तुम्हारा तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारा अरे बिल्कुल नहीं कत ही नहीं हर गिज नहीं मैं कहता <laughs> अच्छा तो मेरा ही सही है ही तुम्हारा डियर <laughs> ये, ये ये ये क्या कैसा उसे में ले लिया तुमने चल गए डियर हाउ हाउ स्वीट स्वीट अरे अब बस भी कर हमारे लिए फुर्सत नहीं और अब हमारे सामने ही अभी तक गुस्सा नहीं गया वो देखो अरे देखो तो हंसी आ गई क्या आ गयी हसी अरे <laughs> अभी हंसने की नहीं है, तो फिर हसी को कब और कैसी फुर्सत मिलेगी जब ये मेरा रक मेरा ये दुश्मन <laughs> ये घर ऐसी दफा हो जाएगा दबाइए हाँ, तुम तो हाँ। खाम खाए इस धनी सी जान के पीछे पड़ गयी खाम खा बेचारा बेजुबान बेचे बेजुबान आखिर तुम्हारा इरादा क्या है मैं पूछता हूँ मैं तो चाहती थी इसे हम रख लें हाँ। पर तुम नहीं चाहते तो हाँ हाँ मैं नहीं चाहता समझी ठीक है नहीं चाहते तो नहीं सही हाँ। बंटी की मम्मी तो बंटी की मम्मी हो या टंटू के अब्बा समझी शांति शांति कौन है जल्द ही निपटारा करवा दूँगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक हफ्ता गुजर गया। बंटी की मम्मी गड्ढे की मम्मी चिंटू की चाची सलमा की खाला, ना जाने किस किस को ट्राई किया नतीजा कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से अब हम अपने पास ही रहने दे। क्यों, है ना? अरे मैं अपने पास रखने को थोड़ी कह रहा था तो फिर अरे बढ़िया तरीका लोकल गाड़ी में छोड़ दूंगा इसे हाँ। ने, ने, ये ठीक न होगा क्यों मुझे तो वो अच्छा लगने लगा है क्या कैसा प्यारा लगता है तुम्हे देखकर कैसे दोनों पैरों पर खड़ा होकर उछरने लगता है मेरे ख्याल में पिघल गई ना वाह जैसे मैं ही पिघली हूँ कल उसके लिए बिस्किट कौन लाया था बिस्किट अरे भाई वो तो बस ही मैं वो उधर जा रहा था तो यूँ ही नहीं आ, मैं सब समझती क्या, हूँ क्या, क्या, क्या, क्या समझती हूँ तुम्हे अच्छा लगने लगे और उसे हम रख लेंगे तो तुम्हें कत ही ना होगा क्यों है भाई ना पर ये तो तुम्हारी जबरदस्ती है जबरदस्ती <laughs> खैर देखो ना तो, तो तुम्हारी मर्जी पर एक शर्त है वो क्या वो वो वो सुबह वाली ड्यूटी का जिम्मा तो तुम्हारा ही रहेगा हाँ मैंने कह दिया है बाबा। अच्छा बाबा वो मेरा ही सही हाँ, हाँ, हाँ, तो ठीक है हाँ, हाँ। गुप्ता जी गुप अपना वो है? अरे काका होम आपने वोशल कहा जा रही है तो आपको आगा करने आया था। था। लेकिन वो सुश्रेशन है कि बच्चे तो उसे हर दम हाथों हाथ ले रहते हैं क्यों क्या हुआ नंदा अतुल कोई घर पे नहीं है पर नहीं है तो हाँ। मरे कहीं हाँ, तुम पर... जाकर देखो ना है? खड़े खडे सोच क्या रहे हो जाओ मैं, ना मैं, मैं तो यही सोच रहा था कि एक हफ्ते से कोशिश करने पर जो काम नहीं हो सका वो आज अपने आप हो जाएगा ओहो तो नहीं, नहीं मैं उसे इस तरह मौत के मुँह में नहीं झोंकूंगी तुम नहीं जाते तो मैं चले जाता ठहरो जाता हूँ जाता हूँ जा रहा हूँ अरे गाड़ी तो रवाना भी हो गई, वो वो देखो, वो जा रही है। तुमने जान पूछ कर देर कर दी है और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती भाई मुझे भी उस मूक प्राणी से इतना लगाव तो हो ही गया था उठे सुतिया ये तो अपने सुश्री की आवाज है क्या हाँ हाँ उठाई ले आ, आ, आ रहे हैं। अरे <laughs> भाई गुप्ता जी, क्या हाँ वो ये इसका लाइसेंस बनवा लीजिए वो तो मैं भूल ही गया था अच्छा। और अब तो भाई सुश्रेशियन का सीकरण आज ही करा लेते हैं। स्लाइसेंसी <laughs> <करन आगा>। <laughs> <laughs> और वो और भी है <laughs> <सुसरेशी laughs> अभी आपने हरीश दीक्षित की लिखी झलकी सुनी सुस निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ